उपवास सुबह का समय था जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बंदरों का एक झुंड बैठा था आश्चर्य सारे बंदर एकदम शांत बैठे थे हाँ वो बंदरों के उपवास का दिन था उपवास शुरू हुई होने वाला था मुखिया बंदर उठा उसने एक सलाह दी शाम का खाना हमें अभी से तैयार रखना होगा ताकि हम उपवास खत्म होते ही खा पाए सभी ने हामी भरी एक क्षण में ही सारे युवा बंदर दौड़ते हुए गए और स्वादिष्ट केले के बड़े बड़े गुच्छे लेकर वापिस आए मुखिया बंदर की पत्नी कहने लगी फलों को अभी से बाट ले क्या उपवास खत्म होने के बाद बंटवारा करने में समय बर्बाद होगा फिर शाम को हमें कितनी भूख भी तो लगी होगी बंदर सहमत हो गए उन्होंने अपने अपने हिस्से के केले ले लिए और अपने पास सुरक्षित रख लिए एक बड़े बंदर ने कहा सिर्फ एक फल खोल के रख ले क्या हाँ हा, तुरंत एक खट्टे कट्टे बंदर ने जोर से हामी भरी कितनी देर फलों को खाए बिना देखते रहेंगे यह उसके लिए परेशानी की बात थी मुखिया बंदर ने निर्देश दिया ठीक है फॉलो को खोल कर रख लेंगे मगर शाम तक तो कोई खाएगा नहीं वाह यह भी बढ़िया सुझाव है सभी बंदरों ने अपने केले खोल कर रख लिए सबसे छोटा बंदर अपने पिताजी के कान में फुसफुसाया पापा क्या मैं केले को मुंह में रख सकता हूं मैं वादा करता हूँ कि शाम तक बिल्कुल खाऊंगा नहीं पिता ने बंदरों से कहा क्यों न हम सब केले को मुँह में रख लें शाम को उपवास खत्म होते ही चबाकर खाने में सुविधा होगी अगले ही क्षण सभी बंदरों ने मुंह में केला रख लिया वे बड़ी परेशानी के साथ एक दूसरे को देख कर कोलबुला रहे थे फिर क्या था पलक झपकते ही केले गले में उतर कर गायब हो गए उपवास भी मिठास के साथ खत्म हुआ कर्नाटक की लोक कथा